श्रोत्र संबंध से दिव्यम श्रोत्रम इस पर विचार चल रहा था आकाश का जो लिंग है वो अनावरण है यह हाथ समझा दिया क्यूँकी तुल्य देश में विद्यमान सकल श्रोत पुरुषों का एक श्रोतित्व सर्वेशम भवती ये देखने को मिलता है समान देशवर्ती समान आकाशवर्ती श्रवणज्ञान से युक्त व्यक्तियों का एक देशावचन श्रुत तो अनुभव में आता है यदि भिन्न भिन्न देशावचन श्रुति होता तो फिर उनका अनुभव नहीं हो सकता है इसे क्या होता है जो एक देश में बैठे हुए समस्त लोगों जो एकाकार शब्द ज्ञान उत्पन्न हो रहा है इसका पीछे कारण क्या है वह सभी का एक आकाश आवचन श्रुति माननी चाहिए तक लिंगम अनावरण उत्तम इस प्रकार से एक देश श्रतित्व रूपी आकाश का लिंग है मान अनुमापक है एक देश श्रोतित्व यह हेतु तो हो गया किसका आकाश के प्रति आकाश का लिंग है अनुमापक आकाशम तत्त्वांतरम अस्ति प्रतिव्यादी तत्व से भिन्न तत्व आकाश नाम की वस्तु है क्यों एक देशी श्रोतित्व ये तो हेतु बन गया लिंगम अस्थि अनावरण उत्तम और उसकी अनावरणता अवकाश प्रदानता भी एक दूसरा लिंग है अनावरण ये भी हेतु बन सकता है अनावरण यह लिंग बन गया तथा अमूर्त से अनावरण दर्शना प्रख्यातम आकाश से इसी इसलिए एक और भी बात से सिद्ध हो रहा है यह आकाश का क्या उसकी अमूर्त रूपता जो है अनावरण का दर्शन से उस अमूर्त आकाश के अंदर विभूत भी सिद्ध हो गया आकाशम विभू अनावरणत्वा हेतु उस आकाश रूप अमूर्त पदार्थ में अनावरणत्व रूप हेतु को लेकर के विभुत्व भी सिद्ध हो जाता है प्रसिद्ध हो जाता है शब्द ग्रहणानुमितम स्रोत्र और इस आकाश उपाधि विशेष श्रोत्र हो जाता है कैसे आपको पता चलता है कदे शब्द ग्रहण के द्वारा अनुमान कर लेते हैं शब्द ग्रहण के आधार पर अमुक के पास श्रोत इंद्रिय है यह अनुमान किया और यदि किसी का बिगड़ा हुआ है या नहीं है तो आप जितना विचल्ला उसको सुनाई देता नहीं बधिरा है इस दर है बधिरा बधिर एक शब्द गृहणाती अपर न गृहनाती बधिर और अबधिर में बहरा होता है वह और एक दूसरा है जो आप है जो बहरे नहीं है दोनों में अंतर यह है आप शब्द को ग्रहण करते हो और वह शब्द को ग्रहण नहीं करता है इसी से ज्ञापन होता है एक श्रोत वस्तु है जब भी उसके बाद अन्य सारी इंद्रियां आपको देखने को मिल रहा है आंखे है उसे देख रहा है वो है ना वो नाक है उसको दुर्ग सुग पता चल रहा है जीववा है बोल रहा है, है? सारी अन्य कर रही हैं, एक ही में वचार दिखाई दे रहा आप में और उसमें उसका कारण क्या होगा आपको मानना पड़ेगा वस्तु शाब्दम ज्ञानम किब्द ज्ञान जो है किंचित कर्ण अवश्य होगा कोई न कोई करण के बिना साधन के विशेष के बिना ज्ञान नहीं होता जैसे श्रावण ज्ञानम सको चक्षुरादिवेज तरज अभिव्यज्ञ नहीं है अभिव्यंग नहीं है ऐसा तो तुगो अभिव्यंजक होने से ये तो शब्द विषय सीधे कर दो झंझट करता हम चक्षरादि को हटाए दो सीधे सीधे शब्द विषयत्वा सीधे सीधे रूपक ज्ञान। जो शब्द विषय ज्ञान नहीं होता वह विषय करण वाला भी वो हो, नहीं होता जैसे कि रूप ज्ञान तरण अतः श्रोत अब हेतु श्रोत शब्द विषय रूपादिश मध्य शब्द मात्र से ये तो बन जाए। तन्नम इस तरह से अनुमानों की जालिया जालियां बना सकते एक दूसरे से एक दूसरे सारी की सिद्धि की जा सकती है इसे अनुमानों का जाली अच्छा। श्रोतम में वह शब्द विषय की सिद्धम श्रोत्र आकाश और संबंधे कृत सीमस्य योगिनो दिव्यम श्रोत्र प्रवर्त श्रोत्र और आकाश इन दोनों का जो संबंध है में क्या है एक परिचन्न आकाश परिचिन्न आकाश भाई कर्ण शुल अवच्छिन्न कर्ण है एक के जैसे दिखता है कर्ण शुल अवच्छि आकाश विशेष है उस आकाश विशेष का नाम है और उसका भाई आकाश के साथ एक संबंध विशेष है उस संबंध पर यदि कोई ध्यान कर सके धारणा ध्यान समाधि लगा सके उसको क्या होगा दिव्यम स्रोत्र प्रवृत उसका दिव्य स्रोत इंद्र प्रवृत्त मिला जैसे वैज्ञानिक लोग बड़ा अभी लगे हुए हैं कि भाई जो तरंग छोड़े जाते हैं दस साल पहले जो रेडियो का न्यूज है छोड़ा गया हो किसी एक स्टेशन से उसको ग्रहण करने का प्रयास कर लें तो आ गया चला गया वो तरंग सूक्ष्म आकाश तत्व तो तो में होना चाहिए कारण में कार्य लय हुआ है तो कारण में लय हुआ वह कार्य विद्यमान जरूर होगा एन के रूपेणा वो जिस रूप से है हम समझ नहीं पा रहे समस्या पकड़ने का प्रयास कर रहा है मैंने ये पागलपन क्यों कर रहे तब उसने जो जवाब दो मुझे अच्छा लगा रहा वो लक्ष्य है तो बहुत ही उत्तम काम है हा? क्या था वो कह रहा है आज से आपके सनातन धर्म के हिसाब से जो वेद प्रकट हुआ था चाहे वो एक अरब साल पहले हो ये दस करोड़ साल एक अरब साल जितने भी साल पहले पैदा हुआ प्रकट हुआ था जो विशुद्ध वेदोच्चारण प्रथम बार हुआ तो उनसे वो शब्द भी होगा ना आकाश में यदि हम दस साल का पकड़ सकेंगे तो फिर ऐसा यंत्र बनाएंगे जो सौ साल का पकड़ ले फिर और एक यंत्र खोजेंगे जिससे कि हजार साल का पकड़ लें करते करते ऐसा संयंत्र हम बना लेंगे जिससे की जो है आपके दस बीस करोड़ साल पुराना जो वेद है वो भी पकड़ सकेंगे ओरिजिनल चीज तो अच्छी है तरीका तो सोच तो बहुत बढ़िया है तुम इन नियंत्रण से नहीं पकड़ सकते हो तुम्हारा स्रोत्र दिव्य स्रोत हो जाएगा तुम संयम करो इन दोनों का संबंध पर वहां से तुम्हारा स्रोत्र दिव्य स्रोत हो जाएगा चाहे लाख साल अरुप साल करो जितने भी साल पुराना होगा क्यों ना हो वो सारे शब्दों को दिव्य स्रोत ग्रहण कर सकते हैं तो प्राप्ति हो जाएगी वो कहते धारणा आज तो मैंने कहा धारणा करना ध्यान समाज लगाना उस तो संयम से अनुभव होगा शायद उसी अनुभव के आधार में यंत्र भी बना लो ग उसके बिना तुम बाहर एक्सपेरिमेंटेशन करते रहो तो, तो, तो मैंने कहा 24 घंटे पहले छोड़ो दो घंटा पहले तुम पकड़ो ना तुम तो दस साल पहले का सोच रहा है दो घंटे पहले क्या बोला गया तो उसको पकड़ो एक घंटे का पहले को पकड़ो और भी चाहिए तो फूलता प्रयोग करो अभी एक वाक्य बोला तो निकल गया ना उसी वक्त फिर पकड़ने की कोशिश करो मशीन बस एक मिनट पहले का इसे तुम सफल हो जाओगे तब तो सब सफल हो जाएगा ना तुम सीधे तुम्हारे कल्पना उस साल पहले क्या न्यूज की देख रहा है वो है है ढूंढेगा ऐसे थोड़े ने कहा भगवान की जो सुपर कंप्यूटर में सारे चीज तो है जरूर इसका कोई संस नहीं तुमने जो ग्रह छोड़ रखा है सुपर कंप्यूटर इनमें थोड़ा होगा वो आपस में घफला हो जाता है साफ हो जाता है जैसे हो गया ना कंप्यूटर में पर थोड़ा घफला हुआ वो रिपेयर करने लाया कुछ किया हो सारा उड़ खत्म अब ब्रह्मसूत्र नहीं रह गया योगशूत्र का भी कि ट्रैक नहीं रह गया ब्रह्मसूत्र का ट्रैक नहीं रह गया खत्म अब दो ग्रह पढ़ाना भी नहीं पता तो बहुत पहले कहा गया उड़ गया वो पहले का था उड़ गया अब उसकी सीढ़ी बनी नहीं थी सीढ़ी बनने से पहले उड़ गया वो। वो तो क्या उसकी भी नहीं अब आप सुने को मिलेगा सीडी एक एक गड़बड़ हो गया अब वो कैसेट कैसेटे होता यदि कैसेटे रिकॉर्डिंग में ढंग होता तो वो सब गड़बड़ से हो गया एक दूसरे कार्ड बन गया अब यही होता है ये जो मानवीय संयंत्रों में करने अब कुछ चले हो कुछ और जाता है वो कर कुछ और रहा था और गया। किसको उड़ाने तो और उड़ किच और किसी को उड़ाने गया संयंत्रों की दुर्दशा भौतिक संसाधनों को लेकर के आप जितना भी कोशिश कीजिएगा उसकी अपनी सीमा है वो सीमा का आप लांग कर कुछ नहीं कर सकते और ये सब आध्यात्मिक तत्व इनमें आध्यात्मिक शक्ति से इनको ग्रहण किया जा सकता है भौतिक संयंत्रों से ग्रहण नहीं हो सकता उस सम्बन्ध में संयम करने से दिव्य स्रोत की प्राप्ति होती है ये भी उपलक्षण समझ लेना अन्य इंद्रियों का भी तत्व विषयों के साथ ये स्रोत और आकाश का है इस त्वक और वायु का त्वक और वायु कारण का साथ लेना त्व और वायु के साथ चक्षु और तेज के साथ रस और जल के साथ नासिक और पृथ्वी के साथ इनका संबंधों पर ध्यान करने पर तत्व दिव्य इंद्रियों की प्राप्ति हो जाती है हो आकाश यो संबंध संयमत लघु तूल समापत्ति आकाश गमनमे देव ये लोग चाहते आकाश में उड़ना योगिक फ्लायर्स आकाश उड़ने की सिद्धि बता रहे हैं है वो तो एरोप्लेन की उपाधि को लेकर उड़ रहे हैं बिना उपाधि का कहा उड़ रहे हैं कोई नहीं उड़ रहा है काय आकाश यो संबंध काय और आकाश इन दोनों के संबंध पर संयम करने से आप अपने शरीर को बिल्कुल हल्का बना सकते हैं लघु तूल समापत है और से आकाश गमन तक की सिद्धि हो सकती है आकाश गमनश गकार दिया यया तत्र आकाश हम क्योंकि जहां शरीर है वहां आकाश जरूर है जहा जहाँ आप अपना शरीर को लेके फिरोगे, वहां वहां जरूर आकाश होगा बिना आकाश से तो घूम फिर नहीं सकता इसे कहते हैं यत्र है यकाश तस् अवकाश दान कायस्य क्योंकि तसे कायस्य अवकाश दान क्योंकि आकाश जो है इस शरीर का अवकाश प्रदाता होने से जहाँ शरीर जा रहा हो वहाँ आकाश जरूर होगा तेन संबंध तख्त तरंजन का तेन तेना उसके साथ जो संबंध है तेन मैंने आकाश है न सहा यह कायस संबंध सब प्राप्ति रूप तो कैसे संबंध लेना है यहाँ संयोगात्मक नहीं आकाश का इस देश से शरीर का एक देश से हटकर दूसरे देश की ओर जो प्राप्त करना उस देश आवच्छ आकाश के साथ संबंध करना है उस पर ध्यान रखना उसी पर धारणा ध्यान समाधि संयम करना संबंधी संयम तयम हो तार संबंध विशेष जित संबंधम और एक बार संबंध पर विजय हासिल कर लिया उसे तो लघुशु लघुसू आ परमाणु समापति लबा जित संबंधो लघु और क्या हो जाता है उस संबंध में संयमकारी जो व्यक्ति है उस संबंध को जीत करके अथवा उस संबंध को जी करोग अथवा दूसरा जिस संबंध लगु अथवा लघु लघु होने से जल के ऊपर पैरों से चलने वाला हो जाएगा आगे क्या जले पादा भर इन किसके साथ बता दिया लघु तूलादिशु लघु शो तूलादिशु मैंने रूई का जो अंश जो हल्की जो रुई का धागा वगैरह नहीं लेने का जो रुई होता उसे है एक, एक, उसे पूरा मोटा एक रुई नहीं रेशा को निकाल दो रेशा बोलते उसको को निकालते उसको तूल करते उस तूल में समापत्ति कर दोगे ऐसे सिद्ध पुरुष है वो तुल के समान हो जाएगा तुलेश संबंध आपत्ति के साथ अपने अभिमान कर दिया और उसके साथ आकाश के सम्बन्ध जोड़ लिया तो हवा में उड़ने लगे जैसे एक तूल हवा में उड़ जाता है का रेशा जिस प्रकार हवा में उड़ते हो उसी प्रकार हवा में जाता है लघु शिव तुलाय शिव आप परमाणु बिहार और कहते सूक्ष्म कहां तक क्या परमाणु पर्यंत कह गया द्रव्य में समापत्ति लाभ करके वह संबंध जयी समापत्ति लब जित जो जीत लिया है संबंध जिसने ऐसा जो व्यक्ति जो योगी होता है वह योगी क्या कर सकता है कहते हैं वह लघु वो इतना हल्का उसका शरीर सा हो जाएगा कि लघुत्वा जले पादाभ्या भरती अत्यंत हल्का होने से जल के ऊपर भी पैरों से चले लग जाएगा तथ नाभित मात्र रश्मिशी और उससे भी बढ़ कर गेस्तुर्ण तो नाभि पूर्ण नाभि का जो तंतु होता है उस पर भी चढ़ने लायक हो जाता है और उसे चढ़ना किया उसे और आगे बढ़कर गे रश्मियों पर चलने लायक हो जाता है जैसे मरने के बाद आप जाया करते हैं वो जीते जी ऐसा शरीर ही जाने में समर्थ हो जाता है वह तो कहते तंतु मात विहत्य रश्मि शु तथो यथेष्ट तो आकाशगति रस्य भवति उससे भी आगे बढ़कर जो है यथे आकाश भ्रमण करने की सामर्थ्य बिना उपाधि का भी अगर रश्मि उपाधि को लेकर हो रहा ना धीरे धीरे बढ़ रहा उपाधियां उसकी सूक्ष्म उपाधियों को लेकर के चल रहा था और निरुपाधि बिना कोई आश्रय का भी वो चल सकेगा इस आकाश में ये सामर्थ्य की प्राप्ति हो जाता है काया आकाश का ऊपर संबंध करने संबंध पर संयम करने से कभी जमाने में इस समय भी होंगे लेकिन पता इस समय नहीं चलता है मरने के बाद तो पता लगता है ऐसा था कोई वहाँ कोई यहाँ जब तक आपको पता चलेगा आप पहुंचेगे तब तक वो पता चला होगा खत्म कैसे होता है संयम कैसे होता है, है? होता है। होता? अभ्यास है ये तो <laughs> पहले आपने नाक को देखो ना आकाश के साथ संबंध हो रहा है की नहीं हो रहा है तो फिर बस उस पर ध्यान दीजिए इसको भूचरी मृत्या और फिर उसे गोचरी मुद्रा लगाओ यहां जो है ना एक मक्की आके बैठ जाए आपके नाक को उस के कैसे संबंध देखिए दीर्घ मक्की आकाश का अनुभव करो है ना पहले भूत हूं तो ना कोई ऐसे मच्छर मक्खी वगैरह आके जो बैठ जाते हैं और नहीं बैठे तो क्या करना है हमने एक तिलक लगा देना है ना बिंदी लगा दो उस पर ध्यान दो उसके संबंध पर ध्यान दो बिंदी पर नहीं, नहीं। न बिन्दी दिखनी चाहे ना नाक उन दोनों का बीच एक संबंध विशेष उस पर ध्यान देना धीरे धीरे हो जाएगा अपनी सूक्ष्म स्वतः होता है ये शुरुआत करनी पड़ेगी इस से फिर नासिकाग्र दृष्टि कह दिया पहले अग्र ही दिखाए थे पहले ठीक से वहीं टिक जाए हम फिर बाद में अग्र में बैठा वस्तु का पर ध्यान फिर दोनों के संबंध पर ध्यान फिर वस्तुओं की रही स्वरूप ध्यान दो समझ स्थल पर ध्यान दो संबंधित देश में ध्यान दो इस तरह से मुद्राएं जिसको मुद्रा कह देते मन एक आकाशित स्थान पर ध्यान देना करते करते काय इस पूरा शरीर का भी संबंध आकाश के साथ देख सकते हैं पहले परीक्षण को एक वस्तु को ग्रहण करना ही पड़ेगा शुरुआत से करोगे दीर्घ स्थिति ऐसे हो जाएगी आंखें बंद हो जाएगी आपकी और आंखें जब बंद और कहीं बाहर हो शरीर का भी भान बिल्कुल ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे शरीर के से ऊपर भी उठ करके शरीर और आकाश संबंध शरीर भी दिख रहा है आपको चारों तरफ की आकाश दिखता है दोनों तो का दिखाई देना मतलब वो सूक्ष्म दृष्टि यानी कि आंकड़ों से देखना आकाश तो अंकों देखने लायक चीज नहीं रूप है नहीं इसमें जब आपके अपना बुद्धिशत वो तो आकाश से भी सूक्ष्म या आकाश का भी वो कारण है नहीं? कि नहीं बुद्धि सत्व से अहंकार पैदा हुआ अहंकार के तामस अहंकार से पैदा हुए हैं जिस कारण तत्व स्थिर हो जाओगे धीरे धीरे तो उसके कार्य तत्व को आप उस दृष्टि से देख सकते हैं भले हम लोग शब्द बोल रहे हैं देखना सब देखते हैं देखो ये कहा जाता है ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो होता है बुद्धि सत्व से ग्रहण करना बुद्धि सत्व क्या करता है उसको आकाश भी उसका कार्य होता आकाश भी उसके ग्रहण में आ जाएगा और शरीर भी ग्रहण में आई जाएगा दोनों के संबंध भी वह बुद्धि सत्व ग्रहण कर सकेगा उस बुद्धि सबसे ग्रहण होने चीज को हम कहते हैं देखना तो शब्द वाले हम लोग कहते हैं काय और आकाश के संबंध को देखना एक कहा जाता है तो यह नहीं की आकाश यहाँ देखो आकाशता थोड़ा रूपवान तो है नहीं मांग से कैसे देखेंगे आकाश को देख नहीं एक तो चीज से शुरू स्थू से आरंभ होता है और जैसे जैसे बुद्धि की सूक्ष्मता बढ़ती जाती ग्रहण की क्षमता बढ़ती है वैसे सूक्ष्म तत्वों तो को ग्रहण करने लगेंगे तो शरीर आकाश संबंध को भी व्यक्ति ग्रहण कर बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेहा तथा तो प्रकाश आवरण क्षय देखो उससे भी आगे बढ़ गया बहिर्कल्पिता वृत्तिर शरीर के बाहर अकल्पित वृत्ति का नाम महाविदेहा है उसका नाम है महाविदेहा मांस इति महाविदेहा उससे क्या होगा उससे समापति उसमें संयम करने से प्रकाश आवरण क्षय जो आपकी बुद्धि का सत्व गुण होता प्रधान होता प्रकाश स्वरूप का आवरण जो है रजगुण और मल उस, और तमगुण का मल है वो क्षय होता जाता प्रकाश अपना सत्वगुण का स्वरूप स्वभाव है प्रकाश स्वभाव अपने बुद्धि सत्व का स्वभाव है प्रकाशात्मकता उस प्रकार तो आवर्ण बुद्ध जो रजगुण और तम गुण है वो मल आवरण उसका क्षय होते जाता है अब कि विदेहा जो कह रहे हैं आप तो बहिर् अकल्पिता विदेहा बहिर्कल्पिता विदेहा दोनों को समझना पड़ेगा और आप जो स्थिति में रह रहे हैं अधिकतर है नहीं अंत कल्पिता सदेहा है, है। जब भी आप मनोराज्य में भी जाते हो इस शरीर में रह करके ही जा रहे बैठे हुए हैं और सोचते सोचते डूब गए हैं उसी में सोच में बन रहा है कुछ कुछ पता नहीं क्या क्या बोल बैठे बैठे लगे हुए हैं उसमें लेकिन आप भी बहाने में शरीर में हूं सदेहा कल्पिता वृत्ति आप इसको सभी का अनुभव का विषय है कल्पिता वृत्ति सभी के अनुभव का विषय है विदेहा कल्पिता वृत्ति और विदेहा अकल्पिता वृत्ति का विषय है उसका वर्णन कर रहे थे बाहर मन का एक वृत्ति लाभ होने का नाम विधेह नाम धारणा या बैठे हैं पहले बैठना तो पड़ता ही है सरीरा ही होंगे सदेहा मन की वृत्तियां चलती है फिर धीरे धीरे मन को शरीर से बाहर कर दिया आप बाहर है शरीर को देख रहे हैं इसको योग निद्रा में उन्होंने समझाया बढ़िया ढंग से अभ्यास कराते हैं ना गुरुदेव जो तो उसमें समझाया है कहते देखो पहले कहते मैं आप योग निद्रा करा रहा हूं और आप लेट के मेरे तरह कराता हुआ योग निद्रा के जो क्रियाओं को सुनते हुए कर रहे हैं आप उस शरीर में लेटे है अपने शरीर को आप देख रहे हैं और मुझे भी देख रहे है जो बोल रहा आप गाते इसके बाद वो ही अपने आप को लेटा हुआ देख रहा है लेटा है आंखें बंद आंख खोल के नहीं और देख लिया स्टेज की और हाँ भैया वो बोल रहे हैं ऐसा नहीं आंख बंद कर लेते हैं उसके पीछे उपदेश दिया जा रहा है मानसिक क्रिया हो रही है मन मनोवृत्ति मात्र चल रहा है शारीरिक कोई क्रिया नहीं तो मानसिक वृत्ति बना लेक मैं यहाँ बैठा हूँ और वो उधर बैठे हुए हैं और है और बोल रहे हैं मैं कर रहा हूँ फिर से अगर आप थोड़ा जरा सा तुम बाहर जाओ शरीर के बाहर निकलो उस पंडाल के किनारे खड़े हो जाओ वहां से देखो तुम्हारे शरीर इस पंडाल के बीच में लेटा पड़ा है सभी शरीर लेटे पड़े हैं और एक अकेला स्टेज पर बैठा बोल रहा है इस सारा दृश्य को देखो अपने आप को अलग से खड़े होकर के देखो तुम्हारे शरीर को देखो जनता के बीच में सबके साथ लेटी पड़ी हुई है दिस ये निद्राकाल में इस प्रत्यार्थ धारणा के अभ्यास कराया जाता है वहां से खड़े होकर के वो अपना शरीर को देख रहे सारे को देख अपने शरीर से बाहर हो गया है उसकी मानसिक स्थिति ऐसी बोलते होते ले जाया जाता है कि वो बाहर अपने आप को देख रहा है और आप शरीर खड़ा लेटा हुआ देख रहा है सारे और बैठ लेटे हुए देख रहे हैं स्टेज को देख रहा है पंडाल को देख रहा है सब कुछ इससे पहले चिदा धारणा कराई जाती है पहले पूर्व अनेक स्थितियां हैं बाद में इसमें ले आते हैं इस तरह से शरीर से बाहर होकर वहां से केवल अपना शरीर यानी अन्य चीजों को भी देखना क्या हो गया शर्रात मनसोवृत्ति लाभ विदेहा नाम धारणा कल्पना करते हैं देखते हैं कल्पना पहले की जाती है और वही कल्पना तो यथार्थ हो जाता है हर चीज की यही सिद्धांत आप पहले कल्पना किए हैं अभी जमीन खरीद करके एक आश्रम का और वह कल्पना कभी न कभी यथार्थ होता हर चीज कल्पना ही है शुरू में और अंत में भी वो कल्पना ही रह जाती तो है बीच में यथार्थ से प्रतीत हो जाता है तो कि सिद्धांत को समझ लेंगे तो वेदांत समझ के सर्वानुभव हो जाएगा तो कर काल्पनिक बिल्कुल सही बाद तो बाद में में? तो नहीं रहेगा? वो भी मिट जाएगा मिट जाएगा बिल्कुल कोई संशय ही नहीं बस यही करना है इसलिए ही करना है की मैं वही हम समझने के पहले कल्पना यहीं से शुरू हुई है और कल्पना में उसे समाप्त करना है इस विषय यथार्थ ग्रहण कर देना है इसी को संवादी भ्रांति दो प्रकार के भ्रांति है ना संवादी भ्रांति और विसंवादी भ्रांति दृष्टि सुंदर दिया है दो मंदिर से एक मकान से प्रकाश आ रहा है और दो चोर थे उन्हें दोनों ने सोचा ये प्रकाश होना दिव्य कोई मणि का है और दोनों मणि की भ्रांति से प्रवृत्त एक को उस प्रकाश का अनुसरण करके मणि ही प्राप्त हो गया दूसरे प्रकाश के अनुसरण करके गया तो वह दीपक निकला दोनों के अंदर शुरू में भ्रांति समान थी या नहीं थी न मणि दिखाई दे रहा था न दीपक दिखाई दे रहा था इच्छिद्र से तो प्रकाश मात्र दोनों का सामान्य रूप में दिखाई देता लेकिन एक ने मणि को पा लिया दूसरे ने नहीं पाया जिसने पाया है उसकी भ्रांति का नाम संवादी भ्रांति जिसे नहीं पाया उसकी भ्रांति का नाम विसंवादी भ्रांति शास्त्रानुकूल कल्पना करके चलोगे वो संवादि भ्रांति होगी और स्व वासुकूल कल्पना करके चलोगे वो विशादी भ्रांति इसे शास्त्रकारों में इतनी साधनाओं को बताते हैं उपासनाओं को बताते हैं ताकि आपकी कल्पना आपकी जो भ्रांति है वह भी आपके अपने स्वरूप तक पहुंचा करके संवादी भ्रांति बन सके इसके लिए ये सब पढ़ रहे हैं इस कल्पना के उलझन में उलझे हुए हैं है यानी अब इसलिए उलझे हुए कि उनके अपने विद्या को नाश करना एक बार वह नष्ट हो जाए इस संवादी विद्याओं के माध्यम से संवादी भ्रांति विद्याओं के माध्यम से साधनाओं के माध्यम से यदि वह विद्या नष्ट कर लेते हैं तो विद्यंत हृदय ग्रंथि स्थित होते उसके बाद ये उलझन नहीं रह जाता कल्पना भी खत्म हो जाती है न शास्त्र है न साधरा है न साधक है न सिद्ध भी नहीं केवल आप ही आप है जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता ये समय लगता है इसमें विश्वास करके लगे रहोगे तभी होगा लेकिन सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ोगे तब होगा पहले बोलते समाध ये सारी सिद्धियां समाधि में बाधक होते हैं लेकिन कुछ सिद्धियां ऐसी हैं जो आपको उसकी ओर ले जाने वाली साधना होने से जैसे ये प्रकाश आवड़क अच्छा ये अच्छी बात है इसके लिए प्रयास करने से जैसा जैसा आवरण का क्षय होता है वैसे जैसे विवेक बढ़ेगा इस सिद्धि के जाल में तुम फसोगे नहीं अन्य सिद्धिया फसाने वाली हैं। और ये जो चीज है बहिर्कल्पिता ये फसाने वाला नहीं है क्योंकि आवरण को क्षय करते जाता है जैसे जैसे प्रकाश खुलते जाता है अपना स्वरूप जोर हम आगे बढ़ते हैं जैसे जैसे अविद्या लय होती जाती नाश होती तो नाश प्राप्त होती जाती है वैसे से विवेक शक्ति विवेक ख्याति बढ़ती है अतएव बंधन का कारण नहीं रह जाता है इन चीजों का अभ्यास योग निद्रादी के माध्यम से कराया जाता है शरीरात बहिर्मसो वृत्ति लाभ देहा नाम धारणा शायद ही शरीर प्रतिष्ठा से मनस बहिर्वृत्ति मात्र सा कल्प जाती वह यदि लाभ जो है ना यदि शरीर प्रतिष्ठा से शरीर में रह करके मन मात्र का बहिर्वृत्ति होकर के ग्रहण किया जा रहा है बहिर्वृत्ति कल्पना ज्ञान मात्रा उसको दे कल्पिता या तो शरीर निरपेक्ष बहिर्भूत अब जब शरीर निरपेक्ष होकर के बहिर्भूत मन गया वृत्ति हो जाए वो अकल्पिता वृत्ति हो गया शरीर सापेक्ष तो कल्पिता शरीर निरपेक्ष हो उसी का नाम अकल और पहले वृत्ति भी कराते हैं और, फिर भी कराते हैं। निद्रा में। और आप जाएंगे पहाड़ पर चढ़ो शरीर के साथ आप जा रहे हैं आपका शरीर चढ़ रहा है आप देख रहे जितनी कल्पना कराई जा, जाती है योग निद्रा में चिधाकाश धारणा के प्रकरण काल में वो सारी चीजें कल्पितावृत्ती होती है फिर जो शरीर से बाहर हो जाओ तुम्हारे शरीर को लेटा पड़ा हुआ देखो फिर मन बाहर चला जाता है वो जो कल्पना होता है वो भी कल्पना ही है लेकिन वो शरीर निरपेक्ष उसका नाम अकल्पिता अकल्पिता कल्पना कल्पित कल्पना अकल्पित कल्पना शरीर सापेक्ष कल्पना को कल्पिता कहते हैं शरीर निरपेक्ष को अकल्पिता तथा कल्पितया साधि अकल्पित महाविदेम आ गया ना शुरू कहां करवाया कल्पिता से ही करनी पड़ेगी जब कल्पिता के अंदर सफलता नहीं पा सकते हो तो अकल्पिता की ओर आप आगे बढ़ नहीं सकते इसलिए योग निद्रा एक बहुत बड़ा अस्त्र है जिससे साधक अनायास से अपने स्वरूप की ओर जा सकता है नित्य योग निद्रा का अभ्यास और सोते वक्त कर लिया तो अति उत्तम का। सोते वक्त कर लिया आपने योग अभ्यास करते करते अंत में कुछ शास्त्र संबंधी वैदिक मंत्रों को उच्चारण करते करते मानसी अभ्यास करके सो जाए तो शेष रात भर मन उन्हीं श्रुतियों को लेकर चलते रहेगा यह आपको तो अपना स्वरूप की ले जाने में अत्यंत सरल प्रक्रिया प्रत्याहार की सिद्धि की उन्हें धारणा ध्यान तो होना नहीं है और ये वो समय ऐसा है जब आप सोने जा रहे हो एक तरफ इंद्रिय स्वयं प्रत्यार की ओर जा रही है लेकिन विवेक रहित होकर जाने से सारा काम बिगड़ गया सोचित हो गया रहा है इंद्रियों को स्वरूप की ओर ले जाने ना अपने विषय से अलग करना ही प्रत्याहार विशेष अलग हो ही रहा है होता हुआ उस इंद्रियों का उस प्रत्याहार जो हो रहा है उसको वास्तविक प्रत्यार में परिणत करना ही योग कर का काम अरे वो सफल हो जाओ उसमें अभ्यास में शुरू में तो होगा तो नहीं सुर में तो बढ़िया गहरी नींद आने लगती है बहुत ही शुरुआत किया नहीं कहीं तो बस खराटे चालू कर देते हैं घबराना नहीं ये तो ठीक है संस्कार मानसिक शक्ति की नहीं है तो धीरे-धीरे-धीरे वो, वो अभ्यास करते करते करते स्थिति ऐसे बन जाती है उसके बिना आप सो ही नहीं सकते आपके जो घंटा पर उचित नींद प्राप्ति की अपेक्षा है वो योग निद्रा की बिना होगी आप लेटना चाहो सीधे तो भी नहीं होगी जैसे लेटेंगे योग निद्रा चालू हो जाएगा स्वतः हो जाएगा और उसमें एक घंटे का गहरी नींद पर्याप्त बाकी आगे पीछे समय योग निद्रा चलता है कई अंगे होते हैं ना रटते रटते रटते लोग सो जाओ तो क्या होता है रातर यू कोंच मन में <laughs> टते रटते सो जाओ रात पर वही होगा और सवेरे होते हुए तो याद हो गया आपको तो उसी प्रकार यहाँ भी स्वरूप चिंतन करते है। सो जाइएगा तो स्वरूप की ओर अपने आप जाएंगे ही प्राप्ति तो होगी तल्पित तो तो या साधी अकल्पिता इसमें पहले कल्पिता वृत्ति के माध्यम से आपको अकल्पिता वृत्ति घोषित करनी पड़ेगी भाव पर शरीरानी आवशंत योगी न यह इसके परिचित प्रवेश आदि भी पूर्वक जो सिद्धियां हैं वह तो सारी सिद्धियां भी स्थिति में प्राप्त हो जाती है लेकिन यहाँ प्रकाश आवरण अच्छे होने से लाभ यह है वो सिद्धि के जाल में अपनी फंस के इतना ही अंतर है पहले वो किल सिद्धियां मिल रही हैं एम प्रकाश आवरण मजबूत है आविद्या अपनी पूरी महिमा में रहती है और ये अविद्या की महिमा क्षीण होती जा रही है यह अंतर इसलिए ततच धारणा प्रकाशात्मन बुद्धि सत्व से यद आवरणम क्लेश कर विपाकमो मूलम तय महाविधे मन प्रवृत्य सिद्धे है, है। प्रवृत्तियों पर क्या होता है अवांतर फल जो था वो कथन कर दिया अब मुख्य फल कथन कर अवांतर फल क्या प्रकाश प्रवेशादी पूर्व सारी सिद्धियां मुख्य फल क्या है इसका कहते प्रकाशात्मन बुद्धि जो प्रकाश रूपा रूप है इसका आवरणम जो आवरण रूप है क्या आवरण है क्लेश कर्म विपाक त्रम क्लेश कर्म आप विपाक ये तीन चीजें जो होती है ये भी कैसे हैं ये रजहत तमूलम रजगुण और तमोगुण मूल जिनका कारण जिनका एज क्लेश कर्म और तस्य तस् क्षयती इनका क्षय हो जाता है इसके क्षय होते होने से ही योगी और अपनी साधना में आगे बढ़ जाता है इसे पूर्व तक क्या है वो फंसाने वाले थे साधना से गिराने वाले सिद्धियां अब ये कैसे विलक्षण सिद्धि है सिद्धि आगे बढ़ाते ही जाता है पीछे नहीं हटने देता है जैसे जैसे आनंद का चस्का चढ़ता है ना, जैसे वो शुरू शुरू में क्या होता है आदमी को एक थोड़ा एक घुट दारू पीने बड़ा डर लगता है, है ना लेकिन एक घुट पी लिया उसने फिर होती एक और गोट पी जाए गया था भोजन है ना होता है भोजन वो, वो। गैस दूर हो जाती है तो उसे चलो एक और आ जाए ऐसे होते होते, होते वो नसे में ही रह जाता होता है कि नहीं ये तो ये किसी ने भी जन्म से दस बोतल पीना की आदत तो है नहीं की जा बाद में बनी ना धीरे धीरे धीरे धीरे पहले डर डर के मारे थोड़ा सा भांग खाएगा संपा पियेगा धीरे धीरे ऐसी हालत होती है ही नहीं सकता और 24 घंटे उसी में नशे में पड़ा रहता है जीवन खराब है खराब हो गया खत्म हो गया लेकिन यहां पर क्या होती है लाभ है कि इस आत्मा प्रकाश का नशे में चल जैसे जैसे जाओगे अविद्या मर जाती हम नहीं मरते हम तो मुक्त हो जाएंगे हम अविध्या मर जाएगी विशेषता है इसलिए प्रकाश की दशा का अनुभव करने के लिए शुरुआत करनी ही पड़ेगी आप एक विलक्षण सूत्र आ रहा है देखिए कहते हैं महाराज ये सब तो बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं है तो थोड़ा छोटी मोटी सीधी पहले बताओ तब तो कुछ अनुभव करो तो लगे कि मुझे विश्वास हो जाए उस सूत्र में तो विश्वास कैसे होगा ये क्या कह रहे हैं ये सब कैसे होगा तो बहुत हाई बात होगी ना बहुत तो ऊंची बात होगी कहते तेरे को छोटी चीजें बताते चलो वस्तु को पकड़ो इस प्रत्येक वस्तु का स्थल अलग है स्वरूप अलग है सूक्ष्म अलग है अन्वय अलग है चार स्टेज में अनुभव होता है पृथ्वी का जल भी अग्नि भी वायु भी आकाश भी। इनके स्थूल धर्मों पर संयम कीजिए स्वरूपगत धर्मों पर संयम कीजिए सूक्ष्म धर्मों पर संयम कीजिए एक अनवित धर्मों पर संयम कीजिएगा तो अलग अलग सिद्धियां प्राप्त भूतों पर जय हासिल करते हैं यह शुरू में अनायास अनुभव हो जाता है ज्यादा समय भी नहीं लगता इसमें लग जाने से जल्दी ही आप अनुभव में आते हैं। और अनुभव में आए पूरे सूत्रों पर विश्वास हो जाती है हवा आगे सारी चीजों के, के लग जाएंगे आप है ना जब एक बार दो बार चला जाएगा वैष्णो देवी और ये मन की कोई एक दो बार सिद्ध हो जाएगी ना फिर देखिए वो तो हर साल तोड़ते रहेगा अब दो चार बार गया और कुछ भी नहीं हुआ जो था और भी खो जाए फिर कहेगा तो बेकार है माई दाई कुछ नहीं होती छोड़ देगा वो तो है आपकी प्रायस रुचि बढ़ गये हैं पहले से ज्यादा लगन हो जाता है कारण यह है पहले तो संशय पूर्वक लगन है पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा मिलेगा नहीं चलो बोल रहे हैं तो लगे रहो, लगे रहो। अब मिल जाए एक फिर लगन आपके ऑटोमेटिक बढ़ जाता है फिर संशय खत्म इसलिए आगे के साथ जल्दी जल्दी होते जाते हैं तीसरे कहते देखो स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वया संयम भूतजय पार्थिवाद्या शब्दादयो विशेषा सह आकारादिविर धर्म स्थूल शब्देन न परिभाषिता पार्थिवाद्या शब्दाद्य पार्थि जो शब्दादि हैं भेद भेदका शब्द आद भेद का ये जो विशेष है सह आकारादिपर धर्म अपने आकारादि धर्मों के साथ में इस सूत्र में स्थूल शब्द के द्वारा सूत्रस्थ स्थूल शब्द के द्वारा आकार आदि से विशिष्ट शब्द आदि विशेषात्मक पृथ्वी का कथन हुआ है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश क्या है हम श्लोकों में बताऊंगा एतद् भूतान प्रथमम रूपम ये भूतों का पहला रूप है स्थूल रूप द्वितीय रूपम दूसरा रूप क्या है स्वसाम इसी पृथ्वी का शब्द आकार विशेष शब्द आदि विशेष स्वरूप छोड़ करके शब्द आकार आदि से रहित तो उन्हीं शब्द आदि जो सामान्य रूप है वो पृथ्वी आदि का सूक्ष्म रूप है उसको स्वरूप करते स्वरूप सूक्ष्म नहीं स्वरूप है द्वितीय रूपम स्व सामान्य मूर्ति ही भूमि ही जैसे पृथ्वी में क्या है स्थूलता मूर्त भाव तो मूर्त भाव है भूमि में और जल में स्नेह भाव है अग्नि में उष्णता है वायु में प्रणामित्व है और आकाश में सर्वतोगतित्व है ये क्या है इन तत्वों का स्वरूप धर्म स्थूल धर्म का सामान्य स्थूल धर्मों विशेषण का कारणीभूता सामान्य रूपा जो है स्वरूपभूता धर्म है उनको गिनाया है। तत्व स्वरूप शब्द देना चित इसी को तो सूत्रकार ने स्वरूप शब्द से कहा है अश्य सामान्य से शब्दाद विशेषाह इन्हीं सामान्यों का ये जो मूर्तिक्व है ठोसपना कठिनता मूर्तिगंज से कठिनता पृथ्वी में जो ठोसपना है पृथ्वी में ठोसपना होता है और जल में चिकनापन है और अग्नि में गर्मी है उष्णता है वायु में जो बहने बहनारू पे स्वभाव है और आकाश में सर्वे अपने जो स्वभाव है इन स्वरूपों का ये सामान्यों का इनके शब्द रस गंधा जो विशेष देख रहे हैं वो विशेष है वो, वो स्थूल तथा चु वि गया है? एक जाति समन्वता धर्म मतव्या वृत्ति